स्वामी शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष स्वामी शिवानंद स्मृति का मैंने बहुत दिन पहले से ही महापुरुष जी की दूसरों के प्रति उदासीनता तथा निरपेक्षता की बात सुनी थी किंतु वह आरंभ से ही मेरे साथ पूर्व परिचित की तरह व्यवहार करते थे और मुझे सदा स्नेह के दृष्टि से देखते थे इसका प्रधान कारण था उनकी स्वाभाविक प्रेम प्रवणता वैराग्य की निर कठोरता की ओट में कैसा सुकोमल हृदय विद्यमान था उसका निदर्शन सदा ही उनके जीवन और व्यवहार में मिलता था गुरु भाइयों के प्रति उनका प्रगाढ़ प्रेम और श्रद्धा थी मैं इससे पहले ही श्री श्री महाराज की और बाबूराम महाराज की दया और स्नेह पा चुका था इस कारण महापुरुष जी की कृपा और स्नेह की दृष्टि सहज ही मेरे ऊपर पड़ी थी विशेषतया जो लोग भी महाराज के कृपा पात्र थे उनके प्रति उनका स्वाभाविक प्रेम मैं बराबर देखता था इसके अतिरिक्त महापुरुष जी यह जानते थे कि छात्र जीवन के प्रारंभ में 1901 सौ ईस्वी में पूज्यपा श्री स्वामी जी के पुण्य दर्शन का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ था और इसके कुछ वर्ष बाद से श्री श्री ठाकुर और स्वामी जी के भावानुसार मैं अपने स्वयं के जीवन का गठन तथा धर्म सभा सेवा समिति आदि का परिचालन किया करता था इस प्रकार के जीवन को भी वह तप समझते थे और समय समय पर दूसरों के निकट इस विषय का उल्लेख भी करते थे उन्हें दृढ़ विश्वास था कि तपस्या के बिना कोई महान कार्य सिद्ध नहीं होता और तपस्या का फल अवश्य भावी है श्री महाराज की आज्ञा से मैं अपने जननी की सेवा जब तक वे जीवित रहें विशेष रूप से करता था 1924 सौ ईस्वी में उनके देहांत के बाद मैंने महापुरुष जी को पत्र लिखा और सन्यास दीक्षा के लिए प्रार्थना की उन्होंने तुरंत अपने स्वलिखित पत्र द्वारा मुझे सन्यास दीक्षा देने की इच्छा प्रकट की किंतु दुर्भाग्यवश 1925 सौ ईस्वी में श्री श्री ठाकुर की जन्मतिथि के दिन मेरी सन्यास दीक्षा न होने से उन्होंने मुझे यज्ञोपवित और गैरिक वस्त्र सहित ब्रह्मचर्य व्रत में दीक्षित किया तदनंतर उन्नीस इस सौ ईस्वी में पुण्य क्षेत्र काशी धाम में श्री श्री माता की जन्मतिथि के दिन उन्होंने मुझे सन्यास दीक्षा दी महापुरुष जी के स्नेहशीलता का एक उदाहरण प्रसंगवश यहाँ देता हूँ एक समय कुछ वर्षों के बाद मैं बेलूर मठ लौटकर कर काल उनके श्रीचरण दर्शन के लिए उनके कमरे में पहुँचा प्रणाम और कुशल प्रश्न के बाद मेरे सामने ही उन्होंने मठ के भंडारी को बुलाकर मेरे लिए स्वास्थ्यनुकूल भोजन की व्यवस्था करा दी श्री श्री महाराज ने एक बार कौतुक व महापुरुष जी को एक पत्र लिखा घटना मामूली होने पर भी उन दोनों में कैसा मधुर प्रीतिपूर्ण संबंध और सख्य भाव था उसका परिचय मिलता है 1917 सौ ईस्वी के श्री ऋतु के प्रारंभ में बलराम मंदिर की बैठक में एक दिन महाज ने मुझे चिट्ठी लिखने का कागज और स्ही कलम लाने की आज्ञा दी वह अंग्रेजी में बोलते और मैं लिखता चला महाराज ने बीच बीच में मुझसे अंग्रेजी का संशोधन कर लेने के लिए कहा एक स्थान पर उन्होंने कहा विल बी सक्सेसफुल सफल होगा मैंने उनकी अनुमति लेकर लिखा विल बी क्रोन्ड विथ सक्सेस साफल्य मंडित होगा चिट्ठी का सिरो था टू द एबोट बेलूर मोनाष्ट्री बेलूर मठ के महंत महाराज की सेवा में उस समय महापुरुष जी बेलुर मठ के अध्यक्ष रूप से वहाँ थे पूजनी बाबूराम महाराज जी बलराम मंदिर के पास वाले छोटे कमरे में रुग्ण सैयाह पर लेते थे चिट्ठी का आशय ऐसा था आपके मठ में अवश्य ही ईसा मसीह का उत्सव होगा हम सन्यासियों का एक दल लेकर उस समय मठ में आएंगे आप लोगों का आतिथि सत्कार प्रसिद्ध है उत्सव के उपरांत अवश्य ही क्रिसमस पर्व के प्रथ प्रथानुसार खाने पीने की व्यवस्था रहेगी प्रचुर भोजन की आशा से हम अपना आंतरिक धन्यवाद पहले से ही प्रकट कर रहे हैं आप लोगों का उत्सव सब प्रकार से साफल्य मंडित हो यही हम लोगों की हार्दिक इच्छा है चिट्ठी के लिख जाने के बाद हस्ताक्षर के लिए उसे मैंने महाराज के हाथ में दिया उन्होंने अपना नाम न ना लिखकर प्रेमानंद लिखा इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा बाबू महाराज को जाकर यह चिट्ठी पढ़ सुनाओ बाबू महाराज चिट्ठी सुनकर और अपना नाम लिखा देख कर मुस्कराए किंतु कुछ बोले नहीं यहां यह कह देना अत्युक्ति न होगी कि बाबूराम महाराज और महापुरुष जी दोनों ही निरामिष भोजी थे मुझसे महाराज ने बेलूर मठ जाकर उस चिट्ठी को महापुरुष जी के हाथ में देने को कहा और उन्होंने भेजा है यह बताने से मना किया महापुरुष जी चिट्ठी पढ़कर मेरी ओर देखते हुए हंसकर बोले महाराज ने भेजा है ना मैंने कुछ ना कहकर जरा सिर हिलाया देखकर महापुरुष जी समझ गए कि मौनम सम्मति लक्षणम महापुरुष जी संघ के साधुओं को किस दृष्टि से देखते थे इसका एक उदाहरण याद आता है 1926 सौ छब्बीस ईस्वी में बेलूर मठ में रामकृष्ण मठ और मिशन के सभी साधुओं का महासम्मेलन हुआ सभा में महापुरुष जी ने सभापति रूप से और स्वामी शारदानंद जी ने संपादक रूप से अभिभाषण किया अमेरिका से स्वामी परमानंद जी भी आकर उस महासम्मेलन में सम्मिलित हुए मुझे जहां तक याद है महासम्मेलन के अंत में मई मास की अमावस्या की रात को मठ में काली पूजा का अनुष्ठान हुआ रात के प्रथम प्रहर में स्वामी ओंकारानंद जी अनंग महाराज ने महापुरुष जी की आज्ञा लेकर पूजा आरंभ की सहायक तंत्र धारक की सहायता लिए बिना ही रात भर उन्होंने एक एक करके क्रम से सभी पूजाओं को संपन्न किया प्रातःकाल श्री श्री महापुरुष जी का दर्शन और प्रणाम करके मैंने कहा अनंग महाराज पूजा में सिद्धस्त हैं रात भर एक आसन पर बैठ सहायक की सहायता लिए बिना ही उन्होंने क्रमशः सभी पूजाओं का अनुष्ठान किया है वेरी वेल well, ट्रेंड महापुरुष जी हंसकर बोले केवल इसी जन्म का नहीं जन्म जन्मांतर की साधना का यह फल है पूर्व पूर्व जन्म की सुकृति न रहने से ही कोई श्री ठाकुर के मंदिर में नहीं आ सकता जो लोग श्री ठाकुर के द्वार पर आप जुटे हैं उन्हें विशेष सुकृति मानना चाहिए महापुरुष जी अत्यंत सारग्राही थे उन्नीस ईस्वी के प्रारंभ में ढाका के श्री रामकृष्ण मठ में रहते समय एक बार वह बा गौरववास गौरावास के साप्ताहिक अधिवेशन में उपस्थित थे एक दिन की सभा में मेरे ऊपर कठोपनिषद पाठ का भार पड़ा मैंने बंगला अनुवाद सहित निम्नलिखित दो श्लोकों को पढ़ा आत्मान रचनम विद्धि शरीरम रथमेव तू तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रह च इंद्रियाणी गोचरान आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोगते त्याहर मनीषि अर्थात आत्मा रथी और शरीर रथ है ऐसा जानना चाहिए बुद्धि को सारथी और मन को लगाम समझना चाहिए यानी लोग इंद्रियों को घोड़े और इंद्रिय भोग्य विषयों को घोड़ों का गमन पथ कहते हैं और वे शरीर इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा को भोगता समझते हैं पाठ के अंत में कुछ व्याख्या और आलोचना हुई महापुरुष जी ने मौन रहकर सब कुछ सुना और बाद में कहा देखो आत्मा देह से अतीत है वह अजर अमर शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है यह धारणा हो जाने से उपनिषद पाठ का फल हो जाता है इसके बाद साधन भजन द्वारा आत्मज्ञान लाभ यही तो बात है महापुरुष जी का आहार संयम उसी दिन मैंने देखा गौरावास में अधिवेशन के अनंतर रात्रि भोजन का प्रबंध था अंदर घर की धुमंजली बैठक में संगमरमर की एक गोल मेज पर विभिन्न पात्रों में अनेक प्रकार के खाद्य रखे हुए थे महिला भक्त अनेक प्रकार के भोजन व्यंजन तथा मिष्ठान तैयार करके लाई थी महापुरुष जी एक कुर्सी पर भोजन के लिए बैठे एक एक तरह के खाद्य पर अपनी उंगली छुआ कर उन्होंने जीप में लगाया और बार बार कहा बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाद्य है बहुत ही उपाधेय है किंतु किसी भी खाद्य पदार्थ को उन्होंने खाया नहीं मुझे जहाँ तक ज्ञात है उनके प्रतिदिन का खाद्य था काढ़े की तरह एक निरामिश रस्सा और थोड़ा सा भात रात को एक संदेश मिठाई बस ढाका के मठ में एक दिन श्री श्री ठाकुर की समाधि के संबंध में पूछने पर उन्होंने बताया समाधिक समय श्री ठाकुर के मुखमंडल पर आत्मज्योति और आनंद की लहरें खिल उठती थी नित्य गोपाल को भी भाव समाधि होती थी किंतु उसका चेहरा देखकर प्रतीत होता था कि भीतर विशाद और यातना है। में अनेक दीक्षा प्रार्थियों ने अत्यंत आग्रह से स्वामी ब्रह्मानंद जी की आज्ञा लेकर तथा ढाका के महाध्यक्ष के विशेष अनुरोध से महापुरुष जी दीक्षा देने को सहमत हुए किंतु दीक्षा देने के पूर्व संघ के अध्यक्ष श्री श्री महाराज की अनुमति के लिए उन्होंने पत्र लिखा उत्तर में महाराज ने तार द्वारा आग्रह के साथ महापुरुष जी को दीक्षा देने के लिए उत्साहित किया इससे पूर्व महापुरुष जी किसी को मंत्र दीक्षा नहीं देते थे कदाचित कभी दो चार भक्तों को साधन भजन के बारे में वह उपदेश दिया करते थे इतना ही मैं जानता हूँ किंतु इसके सोचे थोड़े दिनों बाद महापुरुष जी को तार द्वारा समाचार मिला कि श्री महाराज बहुत ही कठिन रोग से पीड़ित हैं महाराज के लिए बहुत चिंतित होकर वह अविलंब कलकत्ता चले आए और बलराम मंदिर में उनकी रोग सैया के पास पहुँचे तथा महाराज के अंतिम समय तक वहीं रहे 1927 सौ ईस्वी में काशी के अद्वैत आश्रम में श्री श्री महापुरुष जी की जन्मतिथि के दिन उनकी विधवा बहन वह उस समय काशी वास कर रही थी वहां आकर दिन भर रही बहुत संभव है कि अद्वैत आश्रम के उस समय के अध्यक्ष स्वामी निर्भरानंद चंद्र बाबा ने उन्हें आने के लिए आमंत्रित किया था बहन के साथ बातचीत पर व्यवहार में महापुरुष जी का किसी प्रकार का विशेष प्रीति अभिनिवेश उपेक्षा या अवज्ञा का भाव प्रकट नहीं हुआ महापुरुष जी का इस प्रकार चित्त साम्य मैंने विशेष रूप से देखा था आज इस समय जब इस विषय में मैं सोचता हूँ तो गीता का यह श्लोक सहज याद आ जाता है सर्गो ये तैयत सर्गो शाम साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात्मणित ही स्थिता अर्थात जिनका मन साम्य अवस्था में अवस्थित है उन्होंने जीवित रहते ही संसार के जन्म मृत्यु प्रवाह को जीत लिया है क्योंकि ब्रह्म सम और निर्दोष है इस कारण वे ब्रह्म में ही अवस्थित हैं महापुर जी की आज्ञा से ही मैंने दिल्ली आश्रम का भार देकर लगभग छह वर्ष तक 1931 से 1936 दिल्ली में सेवा कार्य किया था वहाँ के कार्यों में जो कुछ सफलता मिली थी वह भी महापुरुष जी को आशीर्वाद का ही फल था यही मेरी धारणा है मायावती आश्रम छोड़कर स्वामी सर्वानंद जी के विशेष आग्रह तथा अनुरोध से जब मैं दिल्ली आया तो वहाँ का आश्रम पुरानी दिल्ली के एक किराए के मकान में था आश्रम की अवस्था देख मुझे वहाँ रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं हुई स्वामी शुद्धानंद जी भी उस समय कुछ दिनों के लिए दिल्ली आश्रम में पधारे थे उन्होंने तथा तो स्वामी सर्वानंद जी ने मुझे वहाँ का कार्यभार लेने के लिए विशेष रूप से कहा था किंतु मैं किसी तरह राजी न होकर बेलून मठ चला आया वहाँ भी स्वामी सर्वानंद जी ने महाराज जी को कुछ मुझे दिल्ली भेज देने के लिए अनुरोध पत्र लिखा महापुरुष जी ने मुझे दिल्ली जाने के लिए बहुत समझाया बुझाया उनका आदेश मानकर मैं पुनः दिल्ली गया उस समय अंग्रेजों का शासन काल था अंग्रेज सरकार ने आश्रम के लिए नई दिल्ली में ज़मीन दे तो दी किंतु जब उस जमीन की चौहद्दी का परिवर्तन और परिवर्तन जमीन पर अधिकार दीवालों से उसे घेरना वहाँ मकान बनाने या रहने आदि का आयोजन प्रारंभ हुआ तो उसमें अनेक बाधाएँ आ खड़ी हुई उसके प्रधान कारण थे उस समय के राज कर्मचारियों की क्रूर दृष्टि कठोर कानून और मुसलमानों का विरोध किंतु मैं किसी भी से हतोत्साहित न होकर पूर्ण उद्यम के साथ हर बात में परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था करने की चेष्टा करता रहा तथा क्षण भर के लिए भी मेरे मन में वैराग्य था अवसाद नहीं आया कभी कभी आश्रम के सदस्य एवं मित्र मंडली में से कोई कोई हताश हो जाते थे धीरे धीरे समस्त विघ्न बाधाएँ दूर हो गई और स्थायी भित्ति के ऊपर आश्रम स्थापित हुआ कभी कभी किसी जटिल विषय में अपने आप ही सुसमाधान हो जाता था देवानुग्रह ही इसका एकमात्र कारण प्रतीत होता है महापुरुष जी भगवान पर आत्मसमर्पण के प्रतीक थे और उनका मन श्री ठाकुर में लवलीन रहता था यह उनकी विशिष्टता मालूम होती है एक बार मैं गर्मी के दिनों में दिल्ली से मठ में आया वहाँ एक वृद्ध सन्यासी से भेंट हुई उन्होंने मुझसे कहा महापुरुष जी के भीतर आजकल एक अपूर्व शक्ति का विकास दिखाई पड़ता है उनके प्रबल आकर्षण से दूर दूर से अनेक उच्च पद के अधिकारी सम्भ्रांत सज्जन तथा भद्र महिलाएं यहां तक कि राजा रानी भी मठ में आ रहे हैं मैंने मौन रहकर सब कुछ सुना उसके बाद ही मैं महापुरुष जी के दर्शन के लिए उनके पास पहुँचा उस समय वह दोपहर के भोजन के उपरांत विश्राम के लिए पुराने मठ भवन की ऊपरी मंजिल में थे तथा पूर्व के बरामदे में गंगा जी की ओर मुंह करके कुर्सी पर बैठे थे उनके चरण फर्श पर चप्पल के ऊपर थे प्रणाम करने के अनंतर फर्श पर बैठकर मैं उनका दर्शन कर रहा था वहां उस समय और कोई नहीं था मैं कुछ बोला भी नहीं थोड़ी देर में महापुरुष जी ने मेरी ओर देखकर कहा देखो यह तो शरीर की अवस्था है स्वास्थ्य टूटा है एक दिन अच्छा तो दो दिन खराब देखो श्री ठाकुर इसी से खेल खेल रहे हैं हमारे ठाकुर पक्के खिलाड़ी हैं कानी कौड़ी से अपनी ओर उंगली से दिखाकर बाजी मात करते हैं मैं सोचने लगा कानी कौड़ी ही है महापुरुष जी अपने शरीर मन प्राण श्री ठाकुर भगवान श्री रामकृष्ण देव को सौंप कर ठाकुरमय हो गए थे